अध्याय तेरह चार तरह की भूमि की कहानी उसी दिन प्रभु यशु घर से निकले और झील के किनारे पर बैठ गए उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि उन्हें नाव पर चढ़कर बैठना पड़ा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही फिर उन्होंने उन्हें कहानियों के माध्यम से कई चीजें सिखाई उन्होंने कहा एक किसान खेत में बीज बिखेरने निकला घेरते समय कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया कुछ बीज भूमि में गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और मिट्टी के गहरा ना होने के कारण वे जल्दी अंकुरित हो गए और जब सूरज की गर्मी पड़ी तो वे झुलस गए तब जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गए कुछ बीज कटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन नए पौधों को दबा दिया कि वे बढ़ ना सकें। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे फूले फले और उनसे बहुत सा अनाज हुआ किसी से सौ गुना किसी से साठ गुना और किसी से तीस गुना जिसके कान खुले हों वह सुन ले कुछ समय बाद शिष्यों ने प्रभु यीशु से पूछा गुरुजी, जब आप लोगों से बात करते हैं तो अक्सर कहानियों के द्वारा शिक्षा क्यों देते हैं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 और सुनते हुए भी मन से समझ नहीं पाते हैं तो परमात्मा द्वारा किया गया वायदा पूरा हुआ जैसा कि उनके प्रवक्ता यशाया ने भविष्यवाणी की थी तुम सुनोगे तो जरूर पर समझोगे नहीं तुम देखोगे तो जरूर पर पहचान ना सकोगे क्योंकि इन लोगों के दिल पत्थर के हो गए हैं ये कानों से ऊंचा सुनने लगे हैं और इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें कानों से सुने मन से समझें और मुझ परमात्मा के पास लौट आएं और मैं उनको स्वस्थ कर दूं तब गुरु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा परमात्मा से तुम्हें आशीर्वाद मिला है क्योंकि तुम देख और सुन सकते हो मेरी बात ध्यान से सुनो अनेक परमात्मा के प्रवक्ता और बहुत से धर्मी भक्त जो बहुत साल पहले रहते थे उन्होंने चाहा था कि जो बातें तुम देख रहे हो वे भी देखें, पर वे देख ना सके और जो बातें तुम सुन रहे हो वे भी सुनना चाहते थे पर वे न सुन सके चार तरह के लोग अब तुम बीज बिखेरने वाले किसान की कहानी का अर्थ सुनो जब कुछ लोग परमात्मा के साम्राज्य का संदेश सुनते हैं पर समझते नहीं तब शैतान आता है और जो कुछ संदेश उन लोगों ने सुना था उनको भुला देता है यह रास्ते के किनारे बिखेरे गए बीजों का अर्थ है पथरीली भूमि पर बिखेरे गए बीज वे लोग हैं जो परमात्मा के साम्राज्य के संदेश को सुनकर तुरंत उसे अपना तो खुशी से लेते हैं लेकिन उनके मन में परमात्मा के संदेश की जड़े गहरी नहीं हो सकी वे थोड़े समय तक भक्ति में बने रहे परंतु जब परमात्मा के संदेश पर आस्था रखने के कारण उन पर समस्याएं आईं और लोग उन्हें परेशान करने लगे तो वे तुरंत आस्था से पीछे हट गए कटीली झाड़ियों में बिखेरे गए बीज वे लोग हैं जो संदेश को सुनते हैं पर संसार की चिंताओं के शोर और पैसे के मुंह के कारण संदेश को नजरअंदाज कर देते हैं इसलिए उनमें नेक जीवन के फल नहीं आ पाते हैं अच्छी भूमि में बिखेरे गए बीज वे लोग हैं जो परमात्मा के संदेश को सुनते समझते हैं और उनमें नेक जीवन के बहुत से फल आते हैं यह उपज सौ गुना साठ गुना और तीस गुना होती है गेहूं और जंगली बीज की कहानी प्रभु यीशु ने दूसरी कहानी सुनाई परमात्मा के परम स्वर्ग के साम्राज्य की तुलना उस मनुष्य से की जा सकती है जिसने अपने खेत में गेहूं के अच्छे बीज बोए परंतु जब सब लोग सो रहे थे तब उसका दुश्मन आया और उसने गेहूं के पौधों के साथ साथ जंगली पौधों के बीज बो दिए और चला गया जब अंकुर निकले और बाले लगी तब जंगली पौधे भी दिखाई दिए इस पर घर के मालिक के नौकरों ने आकर उससे कहा मालिक क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था तो उसमें जंगली पौधे कहां से आए? वह बोला यह किसी दुश्मन का काम है नौकरों ने कहा क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर उन जंगली पौधों को उखाड़ फेंकें? उसने कहा नहीं कहीं ऐसा ना हो कि तुम जंगली पौधे के साथ गेहूं के पौधे भी उखाड़ डालो फसल की कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली पौधों को इकट्ठा करो और जलाने के लिए उनके गठ्ठे बांध लो फिर गेहूं को मेरे अनाज घर में इकट्ठा करो राई के बीज और खमीर गुरु येसु ने एक और कहानी उनको सुनाई परमात्मा के परम स्वर का साम्राज्य राई के बीज के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बो दिया राई का बीज अन्य बीजों की तुलना में छोटा होता है लेकिन बढ़कर खेत के सारे पौधों से बड़ा हो जाता है वह ऐसा पेड़ बन जाता है कि उसकी शाखाओं में आकाश के पक्षी आकर बसेरा करते हैं गुरु येसु ने एक और उदाहरण उन्हें दिया परमात्मा के परम स्वर्ग का साम्राज्य खमीर के समान है एक स्त्री ने खमीर लिया और उस थोड़े से खमीर को 10 किलो गुंधे मैदे में मिला दिया और सारा खमीर गुंधे मैदा में फैल गया और थोड़ी देर बाद गुंधा मैदा फूल गया प्रभु तो यीशु ने लोगों को परमात्मा के साम्राज्य के बारे में बताने के लिए हमेशा कहानियों का इस्तेमाल किया करते थे परमात्मा द्वारा किया गया वादा पूरा हुआ जैसा कि उनके प्रवक्ता ने कहा था कि दुनिया की शुरुआत से जो बातें छिपी हैं मैं कहानियां बताकर उन्हें प्रकट करूंगा जंगली बीज के उदाहरण की व्याख्या जब प्रभु यीशु भीड़ को छोड़कर उस घर में गए जहां वे ठहरे हुए थे उनके शिष्य भी उनके साथ थे उन्होंने पूछा गुरु खेत के जंगली पौधों की कहानी हमें समझा दीजिए प्रभु येशु ने कहानी का मतलब समझाते हुए कहा कि अच्छे बीज बोने वाला तेजस्वी मानव पुत्र है खेत है संसार और अच्छे बीज हैं परमात्मा के साम्राज्य के लोग जंगली पौधे हैं शैतान के लोग और जिस दुश्मन ने उन्हें बोया है वह शैतान है कटनी है संसार का अंत और काटने वाले हैं स्वर्गदूत जैसे जंगली पौधे इकट्ठा कर आग में जलाए जाते हैं वैसे ही इस संसार के अंत में होगा तेजस्वी मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और वे अपने साम्राज्य के लोगों में से उन सब को इकट्ठा करेंगे जो गलत करते हैं या दूसरों को पाप में खींचते हैं तेजस्वी मानव पुत्र के स्वर्गदूत उन सबको नरक की आग में डालेंगे वहां वे रोएंगे और गुस्से और दर्द से दांत पीसेंगे परंतु धर्मी भक्त अपने पिता परमात्मा के साम्राज्य में बहुत आदर पाएंगे जिसके कान खुले हों वह सुन ले परमात्मा के साम्राज्य का हिस्सा बनना सबसे मूल्यवान परमात्मा के परम स्वर्ग का साम्राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और फिर उसी खेत में छिपा दिया और वह खुश होकर जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है और परमात्मा के परम स्वर्ग का साम्राज्य उस व्यापारी के समान है जो कीमती मोतियों की तलाश में था जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तब उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस मोती को खरीद लिया और परमात्मा के परम स्वर्ग का साम्राज्य उस जाल के समान है जो झील में डाला गया और जिसमें सब प्रकार की मछलियां घेर आईं जब जाल भर गया तब मछुआरे उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी मछलियां तो टोकरियों में डाल दीं और खराब मछलियां फेंक दी इस संसार के अंत में ऐसा ही होगा स्वर्ग दूत आएंगे और धर्मी भक्तों को बुरे लोगों से अलग करेंगे और बुरे लोगों को नरक की आग में डालेंगे वहां वे रोएंगे और गुस्से और दर्द से दांत पीसेंगे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा क्या तुम ये सब बातें समझ गए वे बोले जी हां प्रभु येश् ने उनसे कहा इस कारण मोशे के नियम और शिक्षा का हरेक धर्म गुरु जो परमात्मा के परम स्वर के साम्राज्य के लिए समर्पित है उस घर के मालिक के समान है जो दूसरों को बांटने के लिए अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है प्रभु में आस्था न रखना चमत्कार के द्वार बंद कर देता है प्रभु येशु इन कहानियों को सुनाकर वहां से चले गए वह अपने नगर नासरत में आए और लोगों को सत्संग भवन में उपदेश देने लगे लोग उनका उपदेश सुनकर हैरान रह गए और बोले इसे ये बुद्धि और चमत्कारी काम करने की शक्ति कहा से प्राप्त हुई क्या यह बढ़ई का पुत्र नहीं है क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, योसफ शिमौन और यूदा नहीं है क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती फिर इसे ये सब ज्ञान और शक्तियां कहा से प्राप्त हुई उन लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया परंतु प्रभु यीशु ने उनसे कहा हर जगह लोग परमात्मा के प्रवक्ता का सम्मान करते हैं केवल उनके ही गांव और उनके परिवार के लोग उनका सम्मान नहीं करते हैं क्योंकि लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया इसलिए प्रभु यीशु ने वहां बहुत से चमत्कार नहीं किए